पुनादनमंत्री भगवान कहते हैं कि वासक का रस उदर भाग में पहुंचने पर जीव की आशा बनी रहती है ऐसे स्थिति में रक्त और पित्त का क्षय होता है तथा खांसी के रोग से व्यथित प्राणी इसलिए दुखित होता है सरकरा से युक्त जंगली अडूशा और मृद्दीका रस बनाकर क्वाथ देना चाहिए इसको मिश्री के साथ भी मिला सकते हैं, जिससे कास निश्वास और रक्त पित्त ज्योतिष नष्ट हो जाते हैं। मिश्रित या मधु के साथ अडूसे का रस पान करने से रोगी रक्तज ज्योतिष पर सफलता प्राप्त कर लेता है। सल्लकी, वैर जामुन प्रियाग, आम, अर्जुन और धव नामक वृक्ष की छाल का क्वाथ दूध और मधु के साथ पान करने से रक्त संबंधी � अपने ही रस में भावित मूल फल और पत्र सहित इंद्रगुड़ी का सिद्ध घृत पान करके इच्छाय रोग से छीन हुआ रोगी व्याध रहित हो जाता है और देवताओं के समान कांतिमान हो जाता है सुंदर हरित के सौंठ पिपले काले मर्च और गुड़ मिलाकर बनाए गए मोदक को कास नाशक माना गया है इसको खाने से तृष्णा और अरुच का भी नाश होता है कंटकारी तथा गुरुची से पृथक-पृथक निकाले गए तीस-तीस पल रस से सिद्ध किया गया एक प्रष्ट घृत कास रो का नाश करता है अग्नि का दीपन करता हुआ वह प्रज्वलित होता है काले पत्त्यों वाले तुलसी धात्री आमला श्वेत सोंठ का चूर्ण मधु के साथ मिलाकर खाना चाहिए जिससे कि रोग नाश होते हैं जो प्राणी हिचकी और श्वास रोके रोगी हैं उनको विष्वा अर्थात सोंठ के साथ भारगी भारंगी का रस गर्म करके पीना चाहिए स्वर होने पर मुख में तिल के तेल में सिद्ध खडर कथे का रस अथवा सोंठ के साथ हरथी और पिपली का चूर्ण इस रोग में लाभकारी होता है मधु के साथ विंगड़ तथा त्रफला का चूर्ण बमन रोग को दूर करता है आम और जामन की छाल का क्वाथ मधु के साथ पान करने से सभी प्रकार के बमन नष्ट कर देता है या तृष्णा को भी समाप्त कर देता है अथवा इस रोग में मधु के साथ त्रफला चूर्ण गाय के दूध दही घृत मूत्र और गाय गोमय से बना हुआ पंचगव्य हितकारी होता है इसका अनुप पान अपस्मार और मल ग्रह रोगों को नष्ट करता है कोषमांड कार से ब्रह्म यष्टि तथा के साथ पान करने से भी उक्त अप, अपस्मार और मल ग्रह के रोगों को दूर कर देता है ब्रह्म रस वाचकुष्ट और शंखपुष्पी के साथ प्रयुक्त प्राणाघृत प्राण्याम के लिए सेव्य है क्योंकि यह उन्माद ग्रहणी और अपस्मार रोगों का विनाशक है अश्वगंधा क्वाथ वल्कल बनाकर इसमें चौगना दूध डालकर पकाना चाहे तदनंतर उस योग में घृतपाक तैयार करके उसका सेवन करें यह घृत नाशक बल मांस मदौ एवं घृत के साथ मिलाकर सेवन करने से अथवा छिन्ना का क्वाथ पान करने से वह अत्यंत असाध्य वात रक्त को दूर कर देता है गुढ़ के सहित हरित की आदि पांच औषधियों का सेवन पुष्ट अर्थ तथा बात रोग का विनाशक होता है गुडूची का रस कलक चूर्ण अथवा क्वाथ वात रक्त का हंता होता है गुड़ची लता के क्वाट से बने भी कलकल का उपयोग करने से कुष्ठ और ब्रन रोग का उपसमन होता है। इस कलकल का प्रयोग गोग्रधि या गोदुघ्ध के साथ करना चाहें। त्रिफला तथा गुगुल बात रक्त और मोर्चा का नाशक होता है। गोमूत्र के साथ प्रक्त गुगुल उरुस्तंभ नामक रोग का समन करता है। सूट और गोखरकाक पात साम्ब हरीतकी एरंड राष्टना सोंठ और देवदार नामक औषधियों से बना हुआ क्वाथ काली मिर्च एवं गुड़ के साथ सेवन करने पर महा सूँठ को दूर करता है। कंटकारी और गुडूची के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष 30-30 पल रस को निकालकर उसमें एक सिद्ध किया गया घर्त काश रोग को विनाश करता है। काली तुलसी आवला सफेद सो इस क्वाथ को बना करके एरंड तेल के साथ पान करने पर वहां आम दोष तथा प्रवल वायु को दूर करता है बला पुनर्नवा एरंड बृहतिद्वय कंटकारी और गोखुर काकवात हिंग और सेंधा नमक मिलाकर पान करने से वात शूल नष्ट हो जाता है दाह और शूल रोके शांति के लिए त्रिफला निम्ब मुठेली कटु की तथा अमलता से बने हैं क्वास को मधु मिलाकर पान करना चाहे जीठे मधु के साथ त्रिफला का क्वास पीने पर सोल से होने वाला दुख दूर होता है त्रिफला चोरने को मूत्र और सुद्ध मंडोर मधु तथा ग्रह के साथ चाटने पर त्रिदोष जन्य सोल को विनाश किया जाता है त्रबृत काले तुलसी और हरितकी के चूर्ण को क्रमशः दो भाग चार भाग तथा पांच भाग गुण समन्वित करके उसकी समान गोलियां बनाकर सेवन करने से मल का क्षीण दोष दूर हो जाता है हरितकी के यवाक्षर पिपली और त्रबृत अर्थात निसोत का चूर्ण घृत के साथ पान करने के योग्य होता है क्योंकि यह उदावर्त और काली तुलसी की पत्ती का मिश्रित चूर्ण छनूही छीर अर्थात् सेहुंड के भावित करके उससे बनाई गई बटी का गोमूत्र के साथ पान करने से अनाह रोग नष्ट हो जाता है। त्रयुष्ण सोंठ पीपल और काली मर्ची। इसका प्रभाल धनिया, बिगड़ तथा चित्रक नामक औषधियों के चूर्ण को काल्क से सिद्ध घृत बात तुल्य रोग का नाश करता है। दुग्ध में प्रक्त सूंड के चूर्ण का अनुपान हृदय पीड़ा का नाश करता है। काला नमक तथा उसका आधा भाग हरित की चूर्ण घृत में मिलाकर पान करने से भी यह रोग दूर हो जाता है। कण पाषाण भेदी के रस में सिलाजीत का चूर्ण मिलाकर उसको चावल के � ठीक हो जाता है गिलोय सोंठ आमला अश्वगंधा और त्रिकंठक का अनुपान बात रोगी शोल्फ ग्रस्त तथा मूत्र क्रस्थ के रोगी को करना चाहे स्तरकरा अथवा मिस्त्री के साथ समान भाग में प्रयुक्त यवाक्षर सभी प्रकार के क्रस्थ रोगों का विनाश है अथवा मद के साथ जिदिदि की जिसे इलायची कहते हैं उसका रसकरण कृत्र रोग विनाष्ट हो जाता है त्रिफला कल्क के साथ प्रयोग में लाए गए सेंधा नमक को भी मूत्रघात का विनाशक माना गया है मूत्र में अवरोध होने पर करपूर का चूर्ण लिंग में प्रविष्ट करना चाहे। मद के साथ प्रयुक्त आमले का रस सभी प्रकार के मेह रोगों को नष्ट करने वाला है त्रिफला देवदारो दारु हल्दी और कमल मूल का क्वाथ भी मधु के साथ शरीर की पुष्ट चाहने वाले व्यक्ति को अनिद्रा मैथुन व्यायाम तथा चिंता का प्रत्याग कर देना चाहे। ऐसा करने से शरीर धीरे-धीरे पुष्ट होने लगता है यव और सावा खाने वाला प्राणी स्थूल हो जाता है मद के साथ जल पीने से भी प्राणी के शरीर में स्थूलता आ जाती है उष्ण अन्न अथवा माड़ युक्त चावल त्रकाटु हिंग काला नमक तथा आंवला चूर्ण समन्वित सत्तू को मधु के साथ पान करने से मेधा विकार का नाश हो जाता है चौगुने जल और दोगुने गोमूत्र के में चित्रक नामक औषधि का कालक पाठ करके उसके द्वारा उस रोगी को एक प्रस्त घृत सिद्ध करना चाहे तदनंतर वह दूध के साथ उस घृत का पान करे ऐसा करने से उसकी आनुपान में दूध के साथ से सा एक-एक पिपली की अविभाज्य करते हुए रोगी दस दिन तक उसका सेवन करें। पुनः उसी क्रम से एक-एक पिपली को घटाते हुए बीस में दिन मात्र एक पिपली का सेवन करें, तो उससे भी उस रोगी की जटराग निर्वाल हो जाती हैं। पुनः के वात और कल्क से सिद्ध किया गया अंग्रेज सौत्र रोग का इनास करने में समर्थ होता है सौत्र रोगी को गोमूत्र या गोदगुद के साथ पिपली अथवा गुड़ के साथ समान भाग में हरीत की या सूट का सेवन करना चाहे। मनुष्य वाला नामक औषधि से के रस से सिद्ध दूध के साथ एरंड तेल का पान करके आध्यात्म तथा जनित पीड़ा से युक अंत्र वृत्ति के रोग पर विजय प्राप्त करता कहे हैं अग्निशोध की अरुचक अर्थात एरंड तेल से सिद्ध पथ्य का कल्क काला नमक एवं सेंधा नमक से समन्वित होकर अंत्र वृद्धि रोग का विनाश करने वाला होता है। नद्रगुड़ी की जड़ का नष्ट लेने से गंड मालाकारोग नष्ट हो जाता है तथा गंड कारेवृक्ष की छाल का स्वेद अरबद रोग के सभी रोग भेदों को विनष्ट करने में समर्थ होता है। हस्त करण अर्थात एरंड तथा पलाश पत्र के रस का लेप करने से गलगंड रोग नष्ट हो जाता है। धतूर एरंड नद्रगुड़ पुनर्नवा सहिजन तथा सरसों का मिश्रित लेप पुराने एवं अत्यंत दुखदाई स्लिपाद रोग को दूर करता है